विवेकानंद साहित्य हिंदू दार्शनिक चिंतन के सोपान इस समस्या का एक उत्तर यह है कि प्रकृति ईश्वर और जीव ये तीनों अनादि और अनंत सत्ताएं हैं वे मानो तीन नित्य समानांतर रेखाएं हैं जिनमें से प्रकृति और जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र प्रत्येक जीव जड़ परमाणु के समान ईश्वर की इच्छा पर पूर्णतया अवलंबित है अन्य विषयों का विचार करने के पूर्व हम जीव संबंधी विचार को हिलेंगे और इससे यह देखेंगे कि सभी वेदांती दर्शन शास्त्र पाश्चात्य दर्शनों के किस प्रकार अत्यंत पृथक है भारत के सभी दार्शनिकों का एक सामान्य मनस मनस्तत्व रहा है उनके दार्शनिक सिद्धांत चाहे जो रहे हों पर उन सब का मनोविज्ञान एक ही रहा है जो प्राचीन सांख्य दर्शन का है उसके अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया स्पंदनों के अंतर संचार द्वारा होती है। ये स्पंदन पहले बाह्य इंद्रियों के पास मन मन बुद्धि में और वहां से उस वस्तु में जो एक इकाई है जिसे वे आत्मा कहते हैं आधुनिक शरीर विज्ञान को लेने पर हम देखते हैं कि उसने सभी भिन्न भिन्न संवेदनाओं के केंद्रों का पता लगा लिया है पहले वह निम्न श्रेणी के केंद्रों का पता तत्पश्चात है की, और मन से बिल्कुल हैं। पर अभी तक शरीर विज्ञान को एक ऐसा केंद्र नहीं मिला है जो अन्य सभी केंद्रों का नियमन करे अतः वह यह नहीं बता सकता की इन सभी केंद्रों में एक सूत्रता कहाँ से आती है कहा पर ये केंद्र एक होते हैं मस्तिष्क में सब केंद्र अलग अलग हैं और वहां कोई ऐसा एक केंद्र नहीं है जो अन्य केंद्रों का नियमन हिंदू मनोविज्ञान शास्त्र की गति है इस विषय में उसका विरोध नहीं हुआ है इस प्रकार की एक सूत्रता अवश्य होनी चाहिए ऐसी एक सत्ता अवश्य रखनी चाहिए जिसमे सभी विभिन्न संवेदनाए प्रतिबिंबित होंगी केंद्रित होंगी जिससे कि ज्ञान पूर्ण रूप से, से निष्पन्न हो सके जब तक इस प्रकार की कोई वस्तु न हो तब तक मैं तुम्हारे विषय में किसी चित्र या अन्य वस्तु के संबंध में कोई कल्पना नहीं कर सकता यदि एक सूत्रता लाने वाली वह वस्तु न हो तो हम केवल देखेंगे ही फिर कुछ समय के बाद केवल श्वास ही लेंगे फिर केवल सुनेंगे आधी आदि और जब मैं किसी मनुष्य को बोलते सुनूंगा तब मैं उसे बिल्कुल नहीं देखूंगा क्योंकि सभी केंद्र अलग अलग हैं